देवी भागवत छठा स्कंध वृत्त को मारने की योजना भगवान शिव ने कहा ब्रह्मा जी को आगे करके संपूर्ण देवता श्री हरि के स्थान पर चलें और हम सब मिलकर उनसे पूछें कि वृत्तासुर का वध किस उपाय से होगा क्योंकि वे जनार्दन भगवान वासुदेव सर्वसमर्थ समर्थ कूटनीति के जानकार बलवान अत्यंत बुद्धिमान शरण देने में कुशल तथा कृपा के समुद्र हैं उन देवेश्वर की शरण में गए बिना यह कार्य सिद्ध नहीं हो सकेगा अतः संपूर्ण कार्य संपन्न होने के लिए उनके पास चलना परम आवश्यक है जी कहते हैं राजन यो विचार करके ब्रह्मा शंकर और इंद्र आदि संपूर्ण देवता भगवान विष्णु के स्थान को प्रस्तुत हुए क्योंकि भक्तों पर अनुकंपा करने वाला वह स्थान को सभी को शरण प्रदान करता है वहाँ जाकर सबने जगत पर शासन करने वाले परम प्रभु भगवान विष्णु की वेद में कहे हुए पुरुष सुक्त मंत्र से स्तुति आरंभ कर दी तब रमापति श्रीहरिंग आदरणीय देवताओं तुम सभी एक एक लोक लोक के अधिष्ठाता हो ब्रह्मा और शंकर जी को साथ लिए हुए यहाँ कैसे पधारे तुम सब लोगों के आने का क्या कारण है व्यास जी कहते हैं लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर देवता कुछ भी उत्तर न दे सके प्राय सब के सब चिंता में पड़कर हाथ जोड़े खड़े रहे जी कहते हैं राजन भगवान विष्णु से किसी भी रहस्य की बात छिपी नहीं है संपूर्ण देवताओं को इस प्रकार चिंतित एवं प्रेम विभोर देखकर वे उनसे कहने लगे भगवान विष्णु ने कहा देवताओं तुम लोग मौन क्यों हो कहो उसे सुनकर भला बुना जो भी कार्य हो उसे पूरा करने के लिए मैं यत्न करूंगा। देवता बोले विभो त्रिलोकी में कौन सी ऐसी बात है जो आपसे अभिधित है आप सब कुछ जानते हुए भी कार्य के विषय में हमसे क्यों बारंबार पूछ रहे हैं? भगवान विष्णु ने कहा श्रेष्ठ देवताओं तुम्हें डरना नहीं चाहिए मुझे एक सर्वसम्मत उपाय मालूम है मृत्यासुर को मारने के लिए वही उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ जिससे तुम परम सुख को पाओगे तुम लोगों का परम कर्तव्य है कि बल बुद्धि अर्थ अथवा छल जिस किसी प्रकार से भी अपना हित साधन हो आप उसी उपाय से काम लेने वाले उपाय शाम दान आदि भेद भेदों से चार प्रकार के होते हैं इस दैत्य ने तपूर्वक ब्रह्मा की आराधना की है ब्रह्मा इसे वर दे चुके हैं अथा वर के प्रभाव से अब यह दुर्जय हो गया है के के बनाए हुए इस दैत्य को जीतने संपूर्ण प्राणी असमर्थ बल में उनसे भी अधिक हो जाने के कारण शत्रु की की राजधानी पर अधिकार प्राप्त करने योग्यता है देवताओं अत्यंत शत्रु है। सामनीति का प्रयोग किए बिना सफलता असंभव है पहले किसी प्रकार के प्रलोभन से उसे भश में करे फिर अवसर पाकर उसे मार डालना चाहिए अतः गंधर्वों तुम सब के सब उस स्थान पर जाओ और समान नीति का, साम नीति का का साम आश्रय लो मैं मैं इंद्र की सहायता अवश्य करूंगा एतदर्थ इनके श्रेष्ठ आयुध में गुप्त रूप से मैं प्रवेश कर जाता हूं देवताओं अभी सम्य प्रकार से समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए आयु समाप्त होने पर ही उसका मरण होगा इसके अतिरिक्त उस कार्य में सफलता मिलनी असंभव है गंधर्वों तुम लोग के के पास जाओ, उससे वार्तालाप करके इंद्र के साथ उसकी मैत्री स्थापित करा दो अन्य यह कार्य अपंभ है स्वयं मैं वामन रूप धारण करके बलि को वंचित कर चुका हूँ एक बार मैंने मोहिनी वेश बनाया था जिससे संपूर्ण दैत्य धोखे में आ गए थे